एक टेज पश्चा है छठवा यही तो है ना जो आत्मा में स्थित सभी भूतों को देखता है आत्मा में स्थित सभी भूतों को देखता है विचार ऐसा है कि यहाँ पर आत्मा प्रकार से जीवात्मा करे या परमात्मा करें यही है ना तो अब ध्यान देना आत्मनी में सप्तमी व्यक्ति है न सपु व्यक्ति से आधार मालूम होता है इसका आधार नाम आधार है तो सर्वभूता आधार सर्वभूत का आधार कौन है आत्मा ठीक है ना आत्मनी में सबकी लगी तो सर्वभूत का आधार क्या है आत्मा अर्थ हो गया आत्मा हुआ ना और आधार में कौन सा स्वभाव रहेगा सर्वभूताधारक मनुष्य का स्वभाव मनुष्य है ना मनुष्य का स्वभाव मनुष्य तो, तो वैसे ही सर्वभूताधार का स्वभाव क्या होगा तो अर्थ क्या है सर्वभूताधार अर्थ क्या है तो आत्मनी में सबको ये लगी है सब अर्थ क्या होता है आधार किसका आधार सर्वभूतों का आधार तो आधार हो गया अर्थ उसका स्वभाव क्या होगा सर्वभूताधारक आधार तो इस सर्वभूटाधारक तो रहेगा सर्वभूत के आधार में सर्वभूत के आधार में आप ये बताइए आत्मनि पक्ष से क्या लेना चाहिए तो विचार करके देखो सर्वभूट आधार तो जीवात्मा में संभव है या परमात्मा में संभव है परमात्मा में अर्थ क्या है सर और उसका भूटाधार्वभाव क्या है सर तो सर भूट आधार स्वभाव किसमें संभव है गुँ, गुँ, गुँ, में संभव है क्या ये कि सर्व के स्वभाव से सर से अर्थ हो गया सर भूटाधार उसका स्वभाव क्या होगा सर दे देना मेरे को ठीक है हम और बोलिए कौन बिठाधार है जी संकोच ना आत्मा <U Books> तो शब्द का जीवात्मा करें या परमात्मा है ना तो यदि संकोच करने यदि संकोच का कोई हेतु होगा तो परमात्मा सो पाएगा नहीं इस होगा जीवात्मा तो संकोच के हेतु का भाव होने से यहाँ पर आत्म शब्द संकोच के हेतु का अभाव बने तेवंतरा सर्वांतरात्मा परमात्मा का बोधक है सर्वांतरात्मा का बोधक तो न आत्म संकोच के हेतु का अभाव होने से सर्वांतरात्मा का बोधक होने आत्मशब्द सर्वांतरात्म आत्म से आकार सर्वांतरात्मा सर्वांतरात्मा का बोधक होने आत्मशब्द क्यों संकोच के हेतु का अभाव होने दूसरा प्रकरणा ये परमात्मा का सर्वांतरात्मा का प्रकरण होने है, है ना ये जी ऐसा ईश्वर का प्रक तो प्रकरण है सर्वांतरात्मा का प्रकरण है तो प्रकरण के विधक है परमात्मा का सर्वांतरात्मा का बोधक है कौन सा क्यों किसका प्रकरण प्रकरण के है ये परमात्मा का ईश्वर का ठीक है और अर्थ के स्वभाव से एक और पूछना होगा स्वास्थ्य विभूति क्या है स्वास्थ्य विभूति में में में में अच्छा भी नहीं वो वो ठीक ठीक कर कर कर लो लो तो पहले दो स्वात्म विभूति न्याय से करके वाले कोशिश किया है ना स्वास्थ्यताब में पंचमी सुनाई दे रही है ना पंचमी के समय तस्वीर एक अलग रहा है इसलिए क्या कहकर उसी कोशिश कर दिया प्रत्यय है सप्तमी के समय तसी प्रत्यय के सप्तमी इसलिए कोशिश कर दिया की कभी भी निन्दा नहीं करता है अब एक है न की ब्रह्मत्मक अनुसंधान किए गए सभी में ब्रह्मत्मक अनुसंधान किए गए सभी में अच्छा ये ब्रह्मात्मक तत्व अनुसंधान किए गए सभी में स्वास्थ्य न्याय से किसी तरह कभी भी निंदा नहीं करता है इसको आप समझिए स्वाथ विभूति न्याय से स्वास्थ्य विभूति न्याय का समझना कि जैसे अपने परमात्मा की भूति है या जैसे अपने परमात्मा की अधीन है वैसे सब परमात्मा के अधीन ठीक बात है तो ऐसा बताया था कि जैसे राजा जब एक को, राजा जब जब एक एक सेवक सेवक सेवक को को दूसरे से दंड दिलाता है, तो दंड दंड ग्रहण करने वाला सेवक देने वाले से द्वेश नहीं करता है या तो निंदा नहीं करता है क्योंकि वो समझता है कि ये ये तो मुख्य अधीन नहीं पद वैसे ही जो अपने समान संपूर्ण जगत को परमात्मा की अधीन समझता है अपने समान संपूर्ण जगत को को परमात्मा की समझता है, वह अपने सताने वाले व्यक्ति के प्रति क्या भाव रखता है? कि हमारे पापों के कारण परमात्मा से प्रेरित होकर के यह मुझे दुख मिल रहा है दुखा है हाँ तो ऐसा समझने से या आगे। तो ऐसा समझने से वह कभी तो भी, भी मिलना नहीं रहेंगे तो एक बार और बताओ लो। तो हम बोलते हैं का। ऐसा है, जैसे कि राजा जब एक ही सेवक से दूसरे सेवक को दंड दिलाता है तो दंड पाने वाला सेवक समझता है कि दंड देने वाले का कोई दोष नहीं है, तो राजा से प्रेरित होकर कर रहा है इसी प्रकार जो अपने समान सबको परमात्मा की अनुभूति समझता है अपने समान सबको परमात्मा की अधीन समझता है वो देने वाले व्यक्ति जब कोई उसको दुख देता है तब वो समझता है कि हमारे पुराने पापों के कारण प्रेरित होकर के मुझे दे रहा है, इसका कोई दोष नहीं, नहीं, नहीं है तो यह क्या हुआ में तो ऐसा समझ कर ऐसा समझ कर। वो कभी भी निंदा नहीं करता है नहीं। हो जाएगा असुविधा हो रही हो गया होगा के लिए जी ूतान आत्मने सर्वूतेषु चात्मा तथो नजुगुप्सतेमनेश्युम तथो न भूतानि आत्मनि अनुपस्थूते आत्मा तथा नुक्षु जो ओ ब्रह्मवेत्ता प्रसंगानुसार यह का क्या है ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मोवासक ब्रह्म विद्या है न किंतु जो ब्रह्म वेत्ता सर्वानी भूतानी सभी प्राणियों को आत्मनिव अनुपस्थिति परमात्मा में ही देखता है सभी प्राणियों को परमात्मा सभी प्राणियों को परमात्मा में ही देखता है या सभी प्राणियों को परमात्मा में ही स्थित देखता है ठीक है अनुपस्थिति का देखता है लेकिन हमने क्या बताया था की उसका अर्थ निरंतर ध्यान करता है की सभी प्राणी परमात्मा में स्थित है सभी प्राणी परमात्मा में स्थित है ऐसा निरंतर ठीक है, है हाँ। निरंतर नहीं करता है क्या और सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है क्या सर्व भूते क्या हाँ और सभी प्राणियों में परमात्मा को देखता है देख? वह यह था ना या के प्रति समझ लेना हुआ तथा नीजगुप्त करते है कि वहाँ पर क्या बताया है कि कभी भी निंदा नहीं करता है, है ना ये किया था ना तथा किया है कि उनकी उन सभी की सभी प्राणियों की ना बीजगुप्त निंदा बिल्कुल वह उन सभी की निंदा नहीं करता है तो यहाँ पर तथा है तथा में दो नंबर टिप्पणी देखेंगे तेसु तपनी और तेत तो यहाँ निंदा का विषय हुए नहीं होते हैं मतलब उनकी निंदा नहीं करता है नहीं। तो विषय निंदा नहीं कर उनके विषय में निंदा नहीं करता है पत्नी से क्या होगा उनके विषय में निंदा नहीं करता, अर्थात उनकी निंदा नहीं, नहीं करता, करता यह हो जाएगा अभी देख बार थोड़ा और बताएंगे वेदांतिक कार्य हो जाने दो याद दिलाना ठीक है एक बार फिर उसको बताऊंगा यहाँ व्याख्या देखेंगे जगत ये देखना सभी प्राणियों को परमात्मा में देखता है मतलब परमात्मा में स्थित सभी प्राणियों को देखता है।, है सभी प्राणी किसमें स्थित है, है तो परमात्मा में सभी प्राणी स्थित है तो परमात्मा व्यापक होने से उनमें सभी प्राणी नहीं परमात्मा में सभी प्राणी स्थित है तो परमात्मा व्यापक होने से उन प्राणियों में व्याप्त होकर रहेगा जो प्राणी परमात्मा में स्थित है परमात्मा उनमें व्याप्त होकर रहेगा और परमात्मा नियंता है तो फिर नियंता रूप नियंत्रण ऐसी व्यक्त कर रहेगा नियंत्रण रहे तो वे पदार्थ कैसे हो जाएंगे ब्रह्मात्मा कैसे हो जाएंगे ब्रह्मत्मा नियंत्र है ना तो इसके द्वारा इस मंत्र के द्वारा क्या कहा जाता है जगत का ब्रह्मात्मक अनुसंधान जगत का जगत का ब्रह्मात्मक अनुसंधान करना चाहिए जगत का ब्रह्मत्मक चिंतन करना चाहिए निरुद्ध्यासन करना चाहिए है ना ये सभी ब्रह्मत्मक है लगभग जगत कैसा है जगत आप में स्थित है ना ब्रह्मात्मा जो बताने का कर आश्चर्य ठीक है क्योंकि जैसे आप भूतल में स्थित हैं ऐसा ये इससे भिन्न स्थिति है ना कि आप भूतल में स्थित हैं तो भूतल आपका नियंता नहीं है ना अच्छा लेकिन वो परमात्मा में स्थित है तो परमात्मा क्या है नियंत्रण आप भूतल में स्थित है तो भूतल आप में व्याप्त नहीं है आप परमात्मा में स्थित है फिर भी परमात्मा आप करती है ना करवाद आ जाएगा तो इसलिए इस मंत्र के द्वारा ब्रह्मत्व अनुसंधान कहा जाता है क्यों और भी आगे क्या है कि सभी प्राणियों में क्या है परमात्मा है, है? परमात्मा में सभी प्राणी है और परमात्मा में अच्छा तो सभी प्राणियों में सभी प्राणियों में परमात्मा है ठीक है तो अंतरात्मा रूप से चलिए लगाइए तो जगत का ब्रह्मात्मा तत्व अनुसंधान ब्रह्मोपासक की महिमा को बताने के लिए स्तुति में कुछ शब्द का गए है अब देखना गीता एक वचन है सिद्धे मनुष्य नाम वेति तत्व सिद्ध है ऐसा लगा ना। सिद्धे सिद्ध है कि फल प्राप्ति के लिए या फल प्राप्ति पर्यंत फल प्राप्ति पर मनुष्याण सहस्त्र मनुष्याण की हजारों मनुष्यों में हजारों कस्टित कर ऐसी कोई एक मनुष्य नाम शास्त्रे स्वीकार हो गया हजारों मनुष्यों में कष्टित कर कोई एक सिद्ध है है कि फल प्राप्ति पर्यत प्रश्न करता है सिद्ध है फल प्राप्ति के लिए या फल प्राप्ति पर्यंत और यधिकार है प्रश्न करता है हजारों मनुष्यों में कोई एक फल प्राप्ति पर्यंत प्रश्न करता है नहीं तो बहुत लोग प्रयास तो करते हैं पहले छोड़ देते हैं पूरा कर नहीं पाते हैं तो हजारों है तो मनुष्यों में कोई एक फल प्राप्ति का पर्यंत करता है किसी विकार के लिए प्रतन किया जाए प्रतनराम की, की तो आगे अभी यत्न करने वाले सिद्धान है ना सिद्धान हो गया की फल प्राप्ति के लिए सिद्धान सिद्ध कर फल प्राप्ति पर्यंत मेले है फल प्राप्ति के लिए या फल प्राप्ति पर्यत तो सीधा नाम यहाँ काम कर लेना कि फल प्राप्ति पर्यंत प्रश्न करने वाले कौन? फल प्राप्ति पर्यंत प्रश्न करने वाले फल प्राप्ति पर्यंत प्रश्न करने वालों में या फल प्राप्ति पर्यंत प्रश्न करने वाले हजारों में कोई कर्त को माम तत्वता व्यक्ति मुझे तत्वता जानता है फल प्राप्ति पर्यंत प्रश्न करने वालों में फल प्राप्ति पर्यंत प्रश्न करने वाले हजारों में कोई एक मुझे तत्वता जानता है अच्छा हजारों में भी कोई है ठीक है हजारों में भी कोई है तत्पता मुझे जानता है वेति करते है, जानता है क्योंकि जो पहले ही छोड़ देते हैं ना जो लगे रहते हैं लगे रहते हैं तो आखिर तक तो कोई एक आदि पूछ पाता है वही जान पाता है मेरा मतलब है तो इस प्रकार ब्रह्म ज्ञानी की बहुत महिला है, है ना तो भगवान बताते है ना मनुष्य करते हैं तो इस प्रकार ज्ञानी की बहुत महिमा है ऐसा ज्ञानी दुर्लभ है उसकी महिमा को सूचित करने के लिए तो शब्द है अब देखना ब्रह्मोपासक कैसा अनुसंधान करता है कि ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सभी प्राणी परमात्मा में स्थित है सभी प्राणी कहामा क्या है शरीर ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सभी प्राणी क्या है और परमात्मा क्या है सबसे शरीर आत्मा है तो शरीर की स्थिति किसमें है, किस किस की है? तो शरीर किसमें? शरीर किसके अधीन है शरीर की तो शरीर का आधार कौन है शरीर परमात्मा है ना? आधार जो है आत्मा होती है जी। तो शरीर कौन है ये सभी तेरे का स्थावर करता सभी प्राणी तो इनकी ये कितने स्थित है शरीरिक आत्मा में सभी आत्मा कौन इनका परमात्मा में स्थित है ठीक है और वो परमात्मा में स्थित है परमात्मा में ही इन सबको धारण करने वाला है परमात्मा ही इन सबको सब तो लोक में लोक में प्राणियों के आधार तो पृथ्वी आदि प्रसिद्ध है लोक में प्राणियों के आधार पृथ्वी प्रसिद्ध है ना ठीक है ना लेकिन जो पृथ्वी प्रसिद्ध है तो ध्यान देना की शरीर तो परमात्मा के अधीन ही क्या मतलब है हाँ ध्यान देना लोक में आधार कौन प्रसिद्ध है पृथ्वी क्यूँ प्रसिद्ध है, है सबको धारण करती अं। प्रसिद्ण है पृथ्वी सबको लेकिन ध्यान रखना पृथ्वी को भी धारण करने वाले क्या परमात्मा तो है पृथ्वी को धारण करने वाले कौन है इसलिए पृथ्वी के द्वारा सब की स्थिति किसमें है न धारण करेगा पृथ्वी के द्वारा सब की स्थिति है परमात्मा में ऐसा समझिए आपको अभी hmm. देखना तो यह था चौथे मंत्र में क्या था तस्मीन तस्वीन मातृ विश्वास तस्मीन उस परमात्मा में स्थित का उस परमात्मा में स्थित अब वो जल को धारण करती है जल को धारण करती है दा, करती ऐसा आ गया था तो ध्यान देना तो प्रधान आधार कौन से दोता है इस मंत्र से तस्वीर नको मातृश्वाधाती तो प्रधान आधार कौन से दोता है प्रधान आधार परमात्मा ही सिद्ध होता है सबका अब ये जो तो मंत्र है ना यश सर्वाणि भूतानि भूतानी आत्मा पश्चिटी सर्व भूपे आत्मा ना और पे सभी भूतों को कहा स्थिति देखता है परमात्मा ये है ना तो सभी भूतों की परमात्मा में भ्यान, हाँ ध्यान सभी भूतों में परमात्मा की स्थिति है मतलब सभी भूतों में परमात्मा की व्याप्ति को कहने के लिए यह वाक्य है सभी भूतों में परमात्मा की व्या हो गई सभी भूतों में परमात्मा की व्याप्ति है परमात्मा व्याप्त होकर के रहते ना नीचे सभी, सभी भूतों में परमात्मा की व्याप्ति है तो सभी भूतों में परमात्मा की व्याप्ति मात्र को कहने के लिए यह है मतलब क्या है कि ये वैसे आधार नहीं है इनके आधार नहीं है क्यों परमात्मा ही सबका आधार है भूत उनके आधार नहीं है। तो इस कथन से क्या सिद्ध होता है व्यक्ति सभी तो भूतों में उनकी व्यक्ति में परमात्मा सबने व्याप्त वो कर रहे थे तो भी जापते हैं आधार बने ना क्या वो परमात्मा के नहीं। आधार परमात्मा ही है नाणियों में परमात्मा विद्यमान है वो प्राणी परमात्मा के आधार नहीं है आधार तो परमात्मा ही है ठीक है यही विशेषता है की परमात्मा जिसके आधार है उसके अंदर भी परमात्मा जिसके आधार है उसे में देखा जाता है जो उस आधार होती है वो नीचे रहती है बाहर रहती है।, तो अंदर है अंदर तो नहीं होता जो परमात्मा अंदर रहते हैं अंदर भी रहता है ऐसा जिसकी विशेषता हो गई अब जैसे देखना शरीर में रह रहता है जीवात्मा शरीर में रह, रहने वाला जीवात्मा है तो शरीर को धारण करने वाला कौन है शरीर में जीवात्मा रहता है कौन किसको धारण करता है शरीर को जीवात्मा जीव को शरीर को जीवात्मा हाँ जैसे शरीर में विद्यमान जीवात्मा शरीर को दहन करता है वैसे ही सभी भूतों में विद्यमान परमात्मा सभी भूतों को धारण करते हैं लग जाएगा और जैसे शरीर जो है जीवात्मा को दहन करने वाला है शरीर जीवात्मा को धारण करता है वैसे ही चेतना चेतन वैसे संपूर्ण भूत परमात्मा को धारण नहीं करते हैं अच्छा अब ध्यान देना परमात्मा के अधीन सभी भूतों की स्थिति है परमात्मा के अधीन तो तो और परमात्मा के अधीन है सभी प्राणियों की स्थिति और प्राणियों की अधीन परमात्मा की, की स्थिति है क्या नहीं है ना प्राणियों के अधीन तो परमात्मा की स्थिति नहीं है गीता दे वचन देखना मैया तत्व इधम मैया तत्विदम सर्वम जगत अव्य मोटिना देखो मत स्थानीय सर्व भूतानी न चाहे मया ततम सर्वम जगद अव्यतमूर्तिना मत स्थानीभूता नवस्थित लगाइए जगद अव्यतमूर्तिना अव्यत अव्यतमूर्तिना अव्यक्त मूर्तिना मैं मुझ अंतरिया से मुझे मैं जगत मूर्तिना हुआ मुझ से किससे व्याप्त है मुझ अंतरियामी थे मैं अव्य मूर्ति मैं मुझ अंतरियामी से इदम सर्व जगत तथम यह संपूर्ण जगत व्याप्त है अब ध्यान देना तो किससे भी व्याप्त है भगवान कहते हैं है। कौन व्याप्त है संपूर्ण जगत अब ध्यान देना तो क्यों व्याप्त है तो कहते हैं धारण करने के लिए और नियमन करने के लिए धारण करने के लिए और भगवान व्याप्त होकर के हो सब में क्यों रहते हैं इनको धारण करने के लिए और इनका नियमन करने के लिए ठीक है धारण करने के लिए और नियमन करने के लिए परमात्मा उनमें व्याप्त होकर परमात्मा उनमें धारण करने के लिए और नियमन करने के लिए मैया मैं मुझे अंतर्यामी से अंतरयामी से लग गया और देखना व्याप्त है तो भगवान क्या कहते हैं सर्व भूतानी मत स्थानी ये सभी प्राणी मेरे मिश्रित है सभी प्राणी क्या और अहम सेसु निका मैं उनमें स्थित नहीं हूँ मैं उनमें प्राणियों मैं, मैं उनमें स्थित नहीं हूँ इसका मतलब हुआ कि मेरी स्थिति उनके अधीन नहीं है मेरी स्थिति उनके नहीं है उनके नहीं नहीं ये मतलब हुआ व्यापक होने से भगवान सब में है तो भूतों में भी है तो भूतों में भी भगवान की स्थिति है की नहीं है लेकिन भगवान की जो भूतों में स्थिति है तो उससे ठीक है तो मतलब क्या है की भगवान भूतों भगवान की भूतों में स्थिति होने में भूतों से कोई उपकार है क्या नहीं भूत मतलब भगवान के स्थित होने में भूतों कोई उपकार नहीं करते नहीं अच्छा ये मतलब बताने में है कि मेरी स्थिति में उनका कोई उपकार नहीं है ऐसा मतलब है और ध्यान देना सब कुछ किस में स्थित है परमात्मा में अच्छा अब आगे भी गीता में कहा भूत भित नूतस्था भूतभृत की मैं भूतों का धारण करने वाला हूँ भूतों को तो भेद कर्ज कर लेना यहाँ पर भरण करने वाला भी ले सकते हैं कि मैं प्राणियों का पोषण करने वाला हूँ मैं प्राणियों का, का पोषण करने, करने वाला हूँ न चा भूतस्था चाह भूत ना और प्राणियों में स्थित नहीं है प्राणियों में स्थित नहीं हूँ इसलिए भगवान कहते हैं क्योंकि प्राणियों के अर उनकी स्थिति नहीं इस है इसलिए कहते हैं क्यों कहते हैं प्राणियों व्यापक होने से स्थिति तो है पर उनकी अर स्थिति है क्या नहीं इसलिए कहते हैं कि मैं उनमें ऐसे नहीं के की स्थिति सर्वोच्च उच्च आत्मान तो जो जो इतने अनुसंधान जगत के अनुसंधान कहा गया है यह आत्मा की इतने इसके द्वारा इसके द्वारा क्या कहा गया जगत का ब्रह्मत्मक अनुसंधान और तत्व ना क्या कहा गया अनुसंधान का फल अनुसंधान का और देखना जगत का ब्रह्मात्मक अनुसंधान करने वाला अनुपस्थिति है ना अनुपस्थिति का कर अनुसंधान तो करना ही है करना है ठीक है कि जगत का ब्रह्मात्मक अनुसंधान करने वाला ब्रह्मवेत्ता ब्रह्मा से लेकर सावर पर्यत भूतों में किसी की भी निंदा नेकवता. नहीं करता है निंदा का कारण द्वेष होता है द्वेष के कारण क्या होती है राग के कारण होती है प्रसन्नता राग के कारण क्या होती है प्रसन्नता चैतन्य उसे भागवत में आया कि मतलब ये क्या है निंदा और स्तुति से परे रह करके सार भगवान का भजन करो नि से परे आ, ना किसी की निंदा करो ना किसी की बहुत कि तो अच्छी बात है चलिए आगे देखेंगे निंदा का कारण क्या होता है द्वेष द्वेष तो ब्रह्मात्मक जगत के अनुसंधान से द्वेष भाव निपड़ित हो जाता है ब्रह्मात्मक जगत के अनुसंधान से क्या होता है कि द्वेश भाव सभी के प्रति देश भाव समाप्त हो जाता है इसलिए अनुसंधान करने वाला जब देश भाव समाप्त हो जाएगा अनुसंधान करने वाले का तो वो किसी भी प्राणी की निंदा कर सकता है ये।, ये बताया है ना जैसे राजा जब एक सेवक से दूसरे दूसरी सेवक को दंड दिलाता है तो दंड पाने वाला सेवक दंड देने वाले सेवक से द्वेत करेगा नहीं करता है क्योंकि वो समझता है की दंड प्रदाता राजा के अधीन है है है, ना? वो इसी को जब कोई दुख देता है, तो के दुख की ब्रह्मोपासकता प्राणी से करेगा। नहीं। क्यों? क्योंकि वो क्या समझता है कि दुख देने वाला व्यक्ति परमात्मा के अधीन है दुख देने वाला व्यक्ति क्या है परमात्मा स्वतंत्री स्वतंत्रता से करे तो इसका दुख हो जाएगा है स्वतंत्र नहीं वो कैसा समझता है ब्रह्म व्यक्ता की मेरे पाप के फल मेरे पाप के फल दुख का भोग करा करके मुझे निर्मल बनाने के लिए भगवान से प्रेरित होकर के ही या मेरा उपकार कर रहा है या मेरा उपकार कर रहा है उपकार कर रहा है ऐसा समझता है इस प्रकार ब्रह्मात्मकत्व का अनुसंधान करने से है ना सबके ब्रह्मत्मक तत्व का अनुसंधान दुख देने वाले के भी ब्रह्मात्मकत्व का अनुसंधान करने से क्या होगा द्वेष करने वाले का भी द्वेश भाव प्राप्त होता है तो देश भाव समाप्त करने का तरीका है जिससे उसके अनुसंधान तो करना अच्छा। जब देश भाव समाप्त हो जाएगा तो किसी की निंदा नहीं, नहीं करता, करता हो वो सोचता जैसे मैं ईश्वर के अधीन हूँ पीड़ा देने वाला भी ईश्वर के अधीन है, है? उसका क्या दोष निंदा और द्वेष ये दोनों बड़े द्वेष और निंदा ये दोनों क्या है बड़े दोष है दोनों क्या है बड़े दोष है और दोष के रहते परमात्मा साक्षात्कार हो सकता है तो ये तो यदि ये दोष कैसे निवृत्त होंगे तो कहते हैं जगत के ब्रह्म अनुसंधान के से इन दोसों की निवृत्ति होगी इन दोसों की अच्छा अब देखना जो द्वेष के कारण दूसरों को कष्ट पहुँचाता है दूसरे को दुख देने का कारण भी क्या होता है द्वेष है ना जो द्वेष के कारण दूसरे को कष्ट देता रहता है वो उसकी मुक्ति होती है क्या वो अपने संसार की और वृद्धि करता है संसार बंधन को और मजबूत करता है अब देखना ब्रह्मान से द्वेष रहेगा हुँ? नहीं रहेगा द्वेष की समाप्त होगी समाप्ति हो जाएगी तो क्या है तो मुमुक् के लिए अपेक्षित है।, है? भाव भाव है गीता में अद्वेषता स्वरूपाराम ऐसा आया है, है नवी प्राणियों के प्रति द्वेष न करना है उसके आगे आएगा शाम प्रिया हुआ मुझे कौन द्वेष न करने वाला भगवान को क्या है प्रिय तो द्वेषा भाव का क्या फल हो जाएगा भगवान का प्रिय होना भगवान का तो जो द्वेषा भाव जिसमे द्वेष नहीं है जिसमें मित्र गुण है तो, तो गीता इसलोक या नी किसी को अद्वेषा होता नाम मैत्रास म एक गुण कहा गया है वहाँ तो मैत्री गुण वाला भी क्या है भगवान को प्रिय है तो इस प्रकार जो मुक्ए जगत का परमात्मक अनुसंधान आवश्यक है को है, तो अगले पेज पर दिया हुआ है है की के ना? तो ये इसका जैसा वे अर्थ करते हैं इसका यसु यशुसर्वाण भूतानी आत्मन एव अनुपस्थित स्वचात्मान इसका अर्थ शंकर भाष्य का देखना मंत्र में यह आया है ना तो यह का अर्थ है परिव्राट मुमुक्षु जो मुमुक्षु परिभ्राजक परिवराट होता है परिभ्राजक मतलब सन्यासी तो यह से क्या लेना है मुमुक्षु मुमुक्जक ठीक है और सर्वानी तो सर्वाणी भूतानी की जगह सर्वाणी भूतानी लिख दिया ना सर्वाणी यह अर्थ हो गया परिव्राट मुमुक्षु और तो मंथ में जो सर्वाणी भूतानी आया है उसका अर्थ हुआ अव्यक्ता स्थावरांतानी ठीक है आत्मन एवा अनुपस्थिति लग गया तो यस्तु सर्वाणि भूतानि अनुपस्थिति हो गया ना आत्मन एवा अनुपस्थिति जो अव्यक्त से पर्यंत सभी भूतों को सिद्धांत में क्या किया था भूत का प्राणी प्राणी कहते हैं शरीर सहित चेतन को शरीर सहित चेतन है ना मतलब अचेतन शरीर सहित शरीर विशिष्ट चेतन को कहते हैं न शंकराचार्य ने उसका प्राणी अर्थ नहीं किया बल्कि ये जड़ पदार्थ अर्थ किए। अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत सभी भूतों को जड़ अर्थ किया है अव्यक्त मूल प्रकृति अव्यक्त से क्या हुआ तो प्रकृति है ना प्रकृति से ये महांकार पंचभूत ये सब सृष्टि उसी से हुई है तो अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यंत सभी भूतों को लग गया अव्यक्त से लेकर स्थावर पर्यत सभी भूतों को आत्मा में ही देखता है लग जाएगा आत्मा में ही देखता है इसका और, इसका तात्पर्य बताते हैं अर्थात क्योंकि क्यूँकी आत्मानी ना प्रसठ्य है ना तो यह अर्थ पहले तो उन्होंने इस श्लोक का अर्थ समझ में आया मंत्र का अर्थ समझ में आया हुँ। हुँ। जो परिवराजक मुख्छू अभ्यक्त से लेकर सभी भूतों को आत्मा में ही देखता है आत्मा में ही देखता कौन देखता है मुंगू कहाँ देखता है अपनी आत्मा में है न कहाँ देखता है अपनी आत्मा, अपनी आत्मा में किसको देखता है अब से लेकर इस सभी भूतों को कहाँ देखता है अपनी, अपनी वो ये समझता है कि अपनी आत्मा स्वरूप में ही सब स्थित है अपनी आत्मा में ही सब स्थित है इसका तात्पर्य बताते हैं आत्मव्यता नहीं पश्चिटी की अपनी आत्मा से अतिरिक्त किसी को नहीं देखता है अपनी आत्मा से अतिरिक्त किसी को नहीं देखता आत्मव्यता नहीं मतलब आत्मा से भिन्न को नहीं देखता है ये अर्थ हो गया है ये उसका तात्पर्य बता दिया लग गया पहली बलती हो गई अब को समझाते हैं। हैं। ना, तो उसको समझो। और से लेकर स्थावर पर्यत उन और उन भूतों में ही और उन भूतों में ही आत्मान आत्मा को देखता है किसको देखता है सर भूतेश आत्माना और ना? से इस में ही, उन भूतों आत्मा आत्मा आत्मा उन... तो की, उन... की। आत्मानव है ना उन भूतों की आत्मा को उन भूतों की अपनी आत्मा को उन भूतों ने उन भूतों की आत्मा को अपनी आत्मा समझता है उन भूतों की आत्मा को अपनी आत्मा समझता है लग जाएगा? ठीक है उन भूतों की आत्मा को अपनी आत्मा समझता है ये उसका अर्थ है किसका अर्थ है स्वर भूत आत्मानम का की और सभी भूतों में आत्मा को देखता है अर्थात सभी भूतों की आत्मा को अपनी, अपनी आत्मा समझता है।, है।, है लगेगा तो यह अर्थ किया है शंकराचार्य ने तो अब थोड़ा ध्यान दो अर्थ पर ध्यान दो। जैसे देखो कोई कहे ना भूतले घटम पश्यति, क्या भूतले एव घटम पश्यति। भूतल में ही घट को देखता है किसको देखता है कहाँ देखता है तो यहाँ आधार आधे भाव है आधार कौन है आधे कौन है आधार में जो स्थित रहे वो आधे तो ये भूतले एवं घटम पश्चति इस वाक्य से घट और भूतल का द्वारा ज्ञात होता है ना भूतल आधार है घट क्या है आधे है हु? अब ध्यान देना भूतले एव घटम पश्चति कर भूतल में घट को देखता है और भूतल से भिन्न में घटको जब भूतले एव घटम पश्चती एवं लगाया है ना तो क्या होगा तो कि भूतल में घट को देखता है मतलब तो भूतल से भिन्न में घट को नहीं, देखे। यह यह न, नहीं। देखता यही होगा ना यही तो अर्थ होगा भूतल से भिन्न घट को नहीं देखता अर्थ होगा क्या नहीं भूतले एव घटम पश्चिमी का अर्थ या हो सकता है क्या कि भूतल से भिन्न घट को नहीं देखता है ऐसा होगा क्या अच्छा क्योंकि आधार आधे भाव एक में होगा की भिन्न में भिन्न भिन्न में होगा ना तो जब भूतलेव घट अनुपस्थिति तो इसका अर्थ होगा कि भूतल में ही घट को देखता है भूतल से भिन्न घट नहीं देखता है भूतल घट अभिन्न है ऐसा होगा क्या आया तो वैसे ही यहाँ देखना कि की यह परिवराट सर्वाधीन यश तु सर्वाणी भूतानी आत्मन यो अनुपस्थिति है ना किन्तु जो अव्यक्त से लेकर पर्यत सभी प्राणियों को आत्मा में ही देखता है किसमें देखता है लगाइए थोड़ा दुबारा पंक्ति या परिवर्ट मुख यो भूतों को, को कहा देखता है अपनी आत्मा में, आत्मा में ही में देखता आत्मा देखता में ही देखता है तो आधार कौन हो गया बोलो आधार कौन हो गया तो सभी सभी भूत तो ये क्या है कि सभी भूत और आत्मा एक है की भिन्न है आधार आधे भाव एक में होगा की भिन्न में तो सर भूत और आत्मा क्या हो जायेगी भिन्न तो ऐसी स्थिति में इसका क्या हो जाएगा कि सभी भूतों को आत्मा में ही देखता है ये वो ना आत्मा में ही सभी भूतों को देखता यह अर्थ है मतलब आत्मा से भिन्न में नहीं। आत्मा से भिन्न में सभी भूतों को यही अर्थ होगा ना और ये अर्थ होगा क्या की सभी भूतों को आत्मा में ही देखता इसका अर्थ होगा क्या की आत्मा से भिन्न भूतों को नहीं देखता क्या नहीं होगा ना बस समझ में है वही लगाइए कि अब देखना तो भूतल से हाँ परमात्मा में सब भूतों को देखता है परमात्मा से भिन्न में भूतों को नहीं देखता है ना तो ये शंकराचार्य ने क्या तात्पर्य बताया है कि परमात्मा से भिन्न में भूतों को नहीं देखता है आत्मित्रिक्तानी ना पश्च्य आत्मा से अतिरिक्त भूतों को नहीं देखता है आत्मा से भिन्न भूतों को नहीं देखता ये अर्थ हो सकता है क्या ये अर्थ नहीं हो सकता है क्योंकि आधार आधे भाव सु से ज्ञात है किसका आधार भाव आधे भावी से ज्ञात है ना परमात्मा आधार है सर्वभूत है है ना, ना। तो वो अस्त तो नहीं होगा अब ध्यान देना यदि ऐसा कहना चाहे कि स्तर भूत ऋदु सत्य के समान कल्पित है सर्प सर्फ मतलब रस्सी को भ्रम से क्या समझते हैं सर्फ है ना तो रस्सी में सर्प कैसा है कल्पित है रस्सी को भ्रम से सर्प समझा जाता है तो सर्प तो वहाँ वास्तविक नहीं है सर्प कैसा है कल्पित है सर्प तो वहाँ पर कल्पित है ना अच्छा तो अब देखना यहाँ पर देखना तो सर्प का भ्रम किसमें होता है रज्जु में जिसमें किसी वस्तु का भ्रम होता है उसको अधिष्ठान कहते हैं क्या वस्तु का भ्रम होता है उसे क्या कहते हैं तो रज्जु में किसका भ्रम होता है तो जिसमें किसी का भ्रम होता है तो किसमें भ्रम हो रहा है तो रज्जु को क्या कहेंगे अधिष्ठान और अधिष्ठान में जिसका भ्रम होता है उसको अध्यक्ष कहते हैं अधिष्ठान में जिसका भ्रम होता है उसे क्या कहते हैं तो वहाँ अधिष्ठान क्या है उसमें किसका भ्रम हो रहा है तो उस तरफ क्या हो गया क्या हो गया हाँ तो बात सुनने की अधिस्थान है सर्व क्या है अध्यक्ष तो है तो अध्यक्ष की सत्ता अधिस्थान की सत्ता से अतिरिक्त होती है नहीं होती अध्यक्ष की सत्ता अधिस्थान की सत्ता से अतिरिक्त नहीं होती बताइए ही में तो यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि रज्जू से अतिरिक्त सर्व को नहीं देखता समझदार व्यक्ति रज्जू से को देखेगा भ्रम जिसका भ्रम नहीं है भ्रम होने पर वो रस, रस्सी से अतिप्त सर्फ देखेगा बल्कि क्या हुआ रस्सी से अतिप्त सर्फ को नहीं, नहीं। तो उनके यहाँ यही है कि ये संसार क्या ये भ्रम है संसार क्या ये तो ये एक जो निर्विशेष चिन चिन्ह मात्र भ्रम है जो एक निर्विशेष एक परमात्मा है उसमें वो अधिष्ठान है और उसमें क्या है कि जगत कल्पित है जैसे रस्ती में सर्व कल्पित है तो परमात्मा में जगत कल्पित है तो सर्वभूत भी तो जगत है ना तो भूत क्या है ये जगत है ये उसमें कल्पित मतलब है मतलब वही है तो स्तर भूत हो गया परमात्मा हो गया अधिष्ठान और स्वर्गूत क्या है कल्पित है तो भ्रम के समय जैसे क्या है की व्यक्ति रस्ती में साफ को देखता है तो भ्रम के समय वो परमात्मा में किसको देखेगा सभी गीतों को है ना लेकिन जब जिसको भ्रम निवृत हो जाएगा वो रस्सी में सांप देखेगा नहीं देखेगा बल्कि क्या रस्सी से अति सांप को नहीं देखेगा तो जिसको क्या है कि ठीक ठीक परमात्मा का ज्ञान है भ्रम नहीं है ठीक ज्ञान है वो परमात्मा ऐसी अतिरिक्त को देखेगा नहीं देखे नहीं देखे। देखे। देखे। ऐसा है? भाव यदि कहना चाहे तो देखिए लगाइए थोड़ा यदि कहना चाहे मतलब यदि शंकराचार्य के अनुया कहना चाहे शंकर मध वाले कहना चाहे की सर्वभूत रजु सर्व के समान कल्पित है और अधिष्ठान से भिन्न कल्पित अध्यक्ष पदार्थ नहीं होता अधिष्ठान कौन है जो यहाँ पर तो आत्मा, आत्मा। अधिष्ठान है और कल्पित सभी सभी भूत होंगे और अधिष्ठान से भिन्न कल्पित पदार्थ नहीं होता इसलिए उप्त भाव से संगत होता है शंकर भाग ऐसी संगत होता है यदि ऐसा कहना चाहे है शांति शांति शांति